मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो गुनगुनाते रहो गो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के सफर कार्यक्रम में हमारे साथ भोपाल से गेस्ट आए हुए हैं अंजू जो है हमारे साथ अभी स्टूडियो में है तो आप सभी की तरफ से का बहुत बहुत स्वागत है जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं मैं ब्रह्मा से करीबन 40 वर्षों से जुड़ी हुई हूं 35 वर्षों से समर्पित होकर के सेवाएं दे रही हूँ और बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा परमात्मा का अनुभव की परमात्मा के सहयोग से सारे कार्य सहज होते जाते हैं जी जी जी। और जीवन बड़ी खुशहाल बीतती है तो मैं औरों से भी यही अनुरोध करूंगी कि अपने जीवन में थोड़ा समय तो मेडिटेशन के लिए निकालें जिस परमात्मा ने धरती पर भेजा है उस परमात्मा के लिए थोड़ा समय निकालें और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें और खुशहाल परमात्मा की जिंदगी का सही उपयोग करें बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपका कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए क्या किसी ने बुलाया आपको या आपको ये सारी चीजें कैसे पता चला आ, मैं स्टूडेंट लाइफ थी उस समय मेरी अच्छा अच्छा तो पढ़ाई करते थे। जी पढ़ाई करती थी तो आ, फादर पहले जाना शुरू किया था अच्छा फादर आपके जाते थे। जी जाना शुरू किया था तो कुछ मेरे ऐसे पिछले संस्कार कुछ घर में स्वभाव ऐसा था हाँ हा। जो फादर को भी ये लगता था कि अगर एक बार गई तो शायद वहीं रह जाएगी <laughs> तो शायद वो नहीं मुझे बताते थे अच्छा। और हमारी एक स्कूल की टीचर जाने लगी थी अच्छा, अच्छा। वो जरूर वहाँ पे कहती थी वहाँ की दीदियों से कि आप इनकी बेटी को बुलाओ तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगी हाँ, हाँ। तो बार बार दीदियाँ बुलाती थी लेकिन उस समय इतना टाइम नहीं था हाँ, हाँ। फिर जब मेरा रिजल्ट निकला था तो मैं उस खुशी में सेंटर गई थी फादर से मिलने के लिए <laughs> लेकिन फर्स्ट बार जाने में ही मुझे अट्रैक्ट इतना हुआ कि, कि मैं वहीं सच में वही की हो गई क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया अंजू जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगा है तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश आप क्या बताना चाहेंगे मैं तो यही कहूँगी कि जीवन हमको जो मिला है जी और इतने जन्म हम सभी ने लिया है और बार बार ईश्वर को पुकारा है हु. आज वो मौका आया है कि जब स्वयं ईश्वर हमारी सुनने के लिए आया, हाँ। आया है तो हम ईश्वर को अपनी सुना करके और ईश्वर से वो जो दुआएं लेना चाहते हैं जो ईश्वर से हम विशेष मांगना चाहते हैं वो हम जरूर सहज लें हमें बिल्कुण। मांगना ना पड़े ये मुझे यहाँ का एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी शुरू में जी जी कि ईश्वर से भी मुझे मांगना नहीं है मुझे करके ले लेना है तो ये चीज़ की ईश्वर से हमें हमारा पिता है तो हमें मांगना नहीं है हमें आगे ईश्वर जो कह रहे हैं जैसे हम घर में माता पिता की बात मानते हैं तो ईश्वर की भी बात माने और हमको स्वतः देगा बिल्कर, हमें बिल्कर। कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा जी जी जी, जी।, जी। एक जाते जाते मैं कि जो अध्यात्मिक गीत है या पुराने फिल्मी गीत है संगीत में कोई गीत आपको अच्छा लगता हो किसी एक गीत का एक लाइन बताइए हमें जी मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए अच्छा अच्छा अच्छा चलिए अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कैसे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और आपके पिता श्री भी जाते थे और वो उन्हें पता था कि आप एक बार जाएंगे तो फिर वहां से वापस लौट के नहीं आएंगे तो वो बात उनकी सच भी हुई और यहां आकर आपने जो ब्रह्मा कुमारी टीचिंग्स को फॉलो किया है पिछले 40 साल आप बरकरार है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी तपस्या आप कर रहे हैं तो हमारी ओर से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहें और अपनी उन्नति करते रहें ऐसी शुभारशा के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने अंजू जी को सुना और मुझे लगता है अंजू जी की कहानी आपको अच्छी लग रही होगी तो आइए जिस तरह से अंजू जी ने एक बहुत ही प्यारा सा गीत याद किया है उसी गीत को आपको सुनाते हैं अभी आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो